durga <laughs> चौहत्र के बाद अस कही सब, मही देव कही सब मही देव समाचार पुर लोगन पाए सोच दूषण दई बही दे हंस काोहितई भवन पहुंचाई असुर सी खबरी जनाई लिखल जाता पत्र पठाये सजसेन भूप सब सजसेन भूप सबिधाये हेरिनी नगर निशान बजाई बजाई विविध भांति नित हो ली तूझे सकल सुभट करणी बंधुसमेत परृपरणी सत्यकेतुको नही बाचा साप किम हो ही सापु जीति सबन प नगर बसाई जुर जय जसुपाई भरद्वाज सुन जाग पोही दिधाता, दिधाता धूर नेरु सम जनक जमाता ही ब्याल ब्याल्या रामचंद्रशी की बुलो भाई की तो कल देख रहे थे की प्रताप भान ने विपरों को बुला करके जब उन्होंने भोजन की तैयारी की आकाशवाणी हुई और उसको शाप दे दिया आकाशवाणी हुई पहली बार जो हुई, वो हो काल केत की बनावटी वाणी थी आकाशवाणी ईश्वर की नहीं थी परमात्मा की तरफ से आकाशवाणी होती है हो, सुनई नहीं। काल केत ने ही जिसने की इस प्रकार का मांस बना करके विपरों को खिलाकर के मायावी रूप रखा था उसी ने अपने आप को अप्रकट रखते हुए घोषणा कर दी विपर लोगो ने आकाशवाणी को आकाशवाणी मान दिया और सत्य समझ करके फिर उन्होंने उसको राजा को शाप दे दिया जब राजा को श्राप दे दिया तब उसके बाद जो आकाशवाणी हुई वो फिर ईश्वर की परमात्मा की हुई फिर ईश्वर ने परमात्मा ने कहा के देखो विप्रो ने भी साप विचार करके नहीं दिया नहीं इसमें सब भ्रम सब है माया ही माया सब जगह है सब जगह वो हो। कपट सब जगह छाया हुआ कपट में ने जो कपट किया था वो सब कपट का विस्तार यहाँ तक होता चला गया यहाँ तक कि विप्र भी उस कपट के जाल में फंस गए और उन्होंने साप दे दिया इसको राजा को ये घटना इस प्रकार की ने फिर कहा कि भाई जो होना था खास हुआ इस प्रकार का भाभी इसी प्रकार की रही होगी तो वही हम लोगों के मुख से उसी प्रकार की बात निकल गई अब जो होना से होगा उसका क्या हो सकता है ऐसे कह करके विप्र लोग है चले गए अब उसके बाद क्या होता अश कह सब मही देव सिदाए ऐसा कह करके सब विप्रलोक अपने अपने घर चले गए और इस बात की खबर समाचार प्रलोकन पाए ये सब बात खबर शहर भर में फैल गई कि राजा किस प्रकार हिसाब दे दिया है और वो निशा हो जाएगा एक साल भर में सबका सब, सब राज्य विध्वंस हो जाएगा ये सब खबर शहर भर में पहुँच गयी <coughs> सोचे दूषण अब सब प्रजा तो बड़ी सुखी थी उसके प्रताप भान के राज्य में तो वे सब जो है वो हो <coughs> कहने लगे कि देखो विधाता की भी कर्मी कैसी विचित्र है ऐसा अच्छा राजा इतना बाप प्रजा पालन कर रहा था और उसको जो इस प्रकार की गति हो गई उसको विदाता ने कैसा अच्छा राजा बनाया तो दईवे दूषण दे विदाता को क्या दोष देते हैं कहते हैं हंस के ये ही जिसने की हंस बनाते बनाते हंसत बनाया नहीं कौ बना दिया राजा का विकास होते होते कहा विनाश की तरफ चल दिया तो ये तो जैसे पहले बता चुके स्मरण रखने की बात है कि वह प्रताप भानु देहाध्वानी होने के कारण से अपने शरीर को ही बहुत कल्पों कल्पों तक बनाए रखने की इच्छा रखने वाला और सारे पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके समस्त भोगों को बहुत काल तक इतने काल तक भोगों की इच्छा रखने के कारण से उसकी इन आसक्तियों के कारण से जिसको कह सकते हैं दुर्मुख है दुर्बुद्धि है उसके कारण से फिर वो प्रताप भानु का परिणाम ये हुआ की पतन हो गया उसका जैसा विप्रो ने साथ दे दिया उसी प्रकार के आगे फिर वो निशाचर होता है चिंतन करता रहे उन्हीं को मूल्य देता रहे यही व्यक्ति का आसुरी स्वभाव है तो यदि व्यक्ति परमात्मा की तरफ नहीं लगता उसकी तरफ प्रेम नहीं है आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान नहीं है भक्ति नहीं है ज्ञान नहीं है मेरा भौतिक जीवन ही जी रहा है व्यक्ति तो उसके विकास होते होते भौतिक विकास तो पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है लेकिन उसके बाद भी विनाश भी अवश्य है उसका कभी भी वो विकास स्थिर होकर के रहने नहीं सकता ये इस कथा के द्वारा दिखा दिया तो कहते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ फिर कहते हैं अब एक साल के अंदर जो घटनाएं घटती हैं, वो सब आगे बता देते हैं अभी तत्काल क्या हुआ की वो ही भवन पहुंचाई वो तो काल केत ने क्या किया जिस राजा को तो पुरोहित को उसने उठा करके एक पर्वत की गुफा में छिपा रखा था वो तो फिर वहां से उठा लाया और उसके घर पहुंचा दिया असुर असुरता खबर जनाई और फिर वो काल केत तो उस राजा के पास गया जो तपस्वी बना हुआ बैठा हुआ था और उसको जाके बता दिया कि तो जो योजना हम लोगों ने बनाई थी वो तो सब बिल्कुल पूरी हो गई और दुप्रो ने राजा को शादी दे दिया अब सब राजा का विनाश हो जाएगा इसलिए अब तैयारी करो अब आगे की तैयारी क्या करनी थी खाली जहां जहाँ पत्र पठाये फिर उसने जो है वो राजा जो है अपने राज्य में पहुंचा और पहुंच करके फिर तो उसने जितने भी संसार भर में देश भर में जितने भी राजा थे उन सब राजाओं को उसने चिट्ठी भेज दी कहा कि हम सब लोग एकत्र होकर के प्रताप भान को पराक्रमण करेंगे आज सब लोग हमारी सहायता करो और प्रताप भान को हरा करके हम लोग जैसे स्वतंत्र राज्य अपने अपने प्राप्त थे उसी प्रकार से उन राज्यों को हम प्राप्त कर लेंगे ये पत्र सब राजाओं के पास भेजा गया और ये भी उसमें बता दिया गया कि प्रताप भान को बिपरों का शाप हो गया है और शीघ्र ही उसका विनाश होना है इसलिए उसके लिए आप सब लोग तैयार हो जाओ तो सब राजा लोग इकट्ठे होने लगे अपनी अपनी सेना लेके तो सज सद सेन भूख सब आए सब राजा लोग हार गए थे और प्रताप प्रतापधान को टैक्स दे रहे थे हर साल लेकर के उनके पास धन संपत्ति लेकर के जाते थे और उनका सत्कार प्रतापधान का करते थे कोई सब राजाओं ने ये सब काम बंद कर दिया और अपनी अपनी सेना को की और इकट्ठी करके एक सामूहिक रूप से प्रताप प्रतापधान की राजधानी के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी करी और घेरी नगर निशान बजाई निशान बजाई मैंने नगाड़े बजा करके बजा बजाते हुए घोल पीटते हुए आए और प्रतापधान का जहाँ राजधानी थी ने ने से पास सेना तो थी उस सब सेना को तो लेकर उसने भी उन सबसे युद्ध किया अब युद्ध करने में तरह तरह से युद्ध हुआ मैंने अब युद्ध का तमाम वर्णन नहीं करते हैं सब तलवारों से शस्त्रों से हाथियों से घोड़ों पर रथों पर पैदलों से सब तरह की सेनाएं थी और सबने सब, सब तरह से युद्ध हुआ और बहुत दिनों तक इस प्रकार के होता रहा और उस युद्ध में धीरे धीरे प्रताप भान की सेना हारती गई मरती गई और वो कमजोर पड़ता गया जूझे सकल सुभटर्णी कर ये शोभ किसके हैं प्रताप भान के प्रताप भान के जितने भी सैनिक थे एक से बीस जितने भी सैनिक थे वो भी युद्ध करते करते मारे गए भाग्य तो नहीं हुए लेकिन युद्ध करते करते युद्ध क्षेत्र में सब मारे गए और बंद समेत परिवर्तन धरणी और अपने भाई के साथ प्रताप भान भी परिप धरणी धरनी पे पड़ा मैंने वो भी मारा गया प्रास्त हो गया प्रताप भान भी मारा गया उसका भाई वो भी उठा वो भी दोनों ही मारे गए अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ सबकेत कुल को नहीं बाचा युद्ध में सब मारे गए और भी जितने परिवार के थे वो भी सब मारे गए उसके परिवार में कोई नहीं बचा सत्यकेतु कहते हैं ये है प्रताप भानु और अरिमर्दन जो दोनों भाई थे इनके पिता का नाम सत्यकेतु था तो सत्य के वंश में अब कोई नहीं बचा प्रताप भानु ये दोनों भाई मरे इनके एक में और जो कुछ पुत्र पौत्र इत्यादि जो कुछ भी हुए होंगे अब तक वे सब के सदस्य में मारे गए उसके यहाँ कोई नहीं बचा और में हो या सांचा तो बात यह हुई कि जैसा विप्रो ने साप दे दिया था बस उसी प्रकार से यही साप दे दिया कि तुम्हारे घर में कोई नहीं बचेगा तुम सब मारे जाओगे उसी प्रकार होगा तो ये युद्ध लगभग साल भर तक चलता रहा पहले तो युद्ध की तैयारी होती रही कुछ महीनों तक सभी इकट्ठे हुए इकट्ठे होकर के आक्रमण हुआ उसके बाद जो हुआ तो साल भर के अंदर आक्रमण भी हुआ लड़ाई भी हुई और ये सब मारे भी गए साल पूरा होते होते सबका विध्वंस हो गया <coughs> जीते बस जीत सब नगर बसाई प्रताप भान को जीत करके जितने राजाओं ने आक्रमण किया था वो सब अपने जाकर के अपनी अपनी राजधानी में गए उन्होंने अपने अपने नगर को बसाया तो मैंने उन्होंने अपने राज्य को फिर स्वतंत्र राजा फिर हो गए प्रताप भानु के ऊपर जो आधिपत्य था उनके ऊपर वो समाप्त हो गया और राजा स्वतंत्र हो गए तो निज गुर ने जय और फिर उनको फिर विजय का यश उनको फिर प्राप्त हो गया सब राजा जो पराजित हो गए थे वो सब विजयी हो गए फिर अपने अपने राज्य की स्थापना सब लोगों ने कर ली बस इस प्रकार से ये प्रताप भान की कथा यहाँ पूरी हो जाती है तब अब की ये कथा सुना रहे हैं भरत जी को प्रयागराज में जो ये कथा चल रही है वहाँ यज्ञवल्प से कहते हैं से भरद्वाज जी से भरतवाज सुन जाहिर जब हो जब विधाता जब को विधाता जिसको की हो जाता है उसका क्या होता है कि धूर उसके लिए धूर का एक कण भी सुमेर पर्वत के समान भारी हो जाता है जनक जम और यमराज पिता भी उसके साथ यमराज की तरह से व्यवहार करता है और जाल सम रस्सी भी उसके लिए सर्ग बन जाती है तीन उदाहरण माने विपरीत अवस्थाएं आ जाती हैं। विधाता <coughs> अनुकूल है तो सब बातें अनुकूल विधाता बाय हो गया तो सब बातें उल्टी हो गई सर अब विधाता बाय के मैंने ऐसे नहीं कि वो मनमानी बैठे कुचंग आ गई उसको कभी चलो उसके दुर्धिपरीत हो जा विधाता के लिए निर्णय करने के लिए व्यक्ति के संस्कार हैं, वासनाएं हैं जिस जीव के जैसे कर्म जैसा उसका स्वभाव जैसे उसकी वासनाएं उसी के अनुसार वो विधाता समय आने पर परिपक्व होने पर उसके कर्मों के परिपाक पर <coughs> वैसे ही उसके अनुकूल हो जाता है प्रतिकूल हो जाता है अनुकूल हो जाता है तो सुख प्राप्त करने लगता है जीव प्रतिकूल हो जाता है तो उसको दुख प्राप्त होने लगता है ये काम करो इसलिए ऐसा ना समझे कि ऐसे यहाँ विधाता तो का नाम ले लिया तो विधाता मनमानी करता है ऐसा शास्त्र नहीं कहते प्रताप भान की जैसी उसका स्वभाव था जैसी उसकी आंतरिक स्थिति उसी के अनुसार विधाता ने प्रताप भान को उसका खुल दिया वैसी स्थिति हो गई धूर मेरुसम एक देखते हैं कि इसमें तीन इसमें व्यक्ति हैं इस कथा में एक तो है वह जो कपट मुनि है कपट मुनि बना था एक राजा और राजा जो था वो प्रतापधान से हार गया था हारा हुआ राजा कहीं का नहीं था नगर भी छोड़ आया था अब उसके पास कुछ नहीं था वो धूल के समान था लेकिन जब उसके लिए विधाता अनुकूल हुआ और प्रताप भानु के लिए प्रतिकूल हुआ तो वही राजा पराजित राजा जिसके पास कुछ नहीं था वो बड़ा शक्तिशाली सुमेर पर्वत के समान हो गया और उसने इस प्रकार की योजना बना डाली प्रताप भानु का विध्वंस कर दिया इसमें देखे जनक जमताजी यहाँ पर जनक जो है ये विप्र हैं विप्र राजा की भलाई के लिए उसको शिक्षा देते हैं उपदेश देते हैं सन्मार्ग पर ले जाते हैं तो छत्रियों के लिए ब्राह्मण तुल्य तो ले हैं। लेकिन जहाँ वो राजा जो है वो हो उसका प्रारंभ बदला उसकी संस्कार बदले विधाता उसके विपरीत हुआ तो वही विप्र जो की राजा की रक्षा करने वाले है उन्हीं ने साथ दे दिया राजा को और इसका मृध्वंस हो गया सबका सब और ब्याल दाम दाम रस्सी भी जो है वो हो, सब के समान हो जाती है ये माया जाल है भ्रम है जो कालकेतु था और जिसके के सब परिवार को राजा ने नष्ट कर दिया था कालकेतु भी कुछ नहीं है लेकिन अपने जादूगरी से अपनी माया जाल से वो हो, उसने कितनी बड़ी घटना घट डाली कि देखो राजा को भी सुकर बन करके हरण कर ले गया और फिर उसके बाद ये जो है बन करके उसने राजा को उठा करके कहां से कहां रात में पहुंचा दिया और फिर कैसे वो उनके पुरोहित को भी उठा लाया और उसने पर्वत की गुफा रख दिया स्वयं पुरोहित बन गया ये सब क्या है ये सब जिस रस्सी सर्प बन जाए ऐसे ही वो ये सब नाना रूप उसने धारण कर लिए ये सब कब होता है कहते जब विपरीत स्थिति आ जाती है विधाता बाय होता है तब ये इस प्रकार के हो तो अब ये कहते हैं इस प्रकार से यह इसलिए तात्पर्य इसका यह है शिक्षा इस श्लोक में इस प्रकार से हुई कि व्यक्ति को जीवन में सावधान रहना चाहिए शास्त्र हर व्यक्ति को सावधान करते हैं कि तुम लापरवाही से जीवन जिओगे मनमानी आचरण करोगे शास्त्र की आज्ञा का नहीं मानोगे तो तुमसे गलती होगी और गलती होगी तो उसका परिणाम तुम्हें को भोगना पड़ेगा दुख होगा विनाश होगा इसलिए शास्त्र कित चाहते हैं हर किसी व्यक्ति का और उनको सन्मार्ग दिखाते हैं इसलिए कहते हैं कि देखो सही रास्ते पर चलो विधादापी अनुकूल रहे और भौतिक जीवन में संपन्नता आवे तो आवे लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी उसका होना चाहिए धर्म के मार्ग पर चले निष्काम कर्म को योग करे वैराग्य इत्यादि लावे भक्ति लावे ज्ञान लावे ये सब करेगा तब व्यक्ति का विकास होगा और वो सुरक्षित रहेगा परमात्मा को छोड़कर के अध्यात्म को छोड़कर के मेरा भौतिक जीवन पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है वो तो कभी भी उसका विनाश हो सकता है कभी भी गलतियां उससे हो सकती हैं आगे देखिए काल पाए मुनि सुन सोई राजाचर सहित समाजा दस सिरताई बीस भुज दंडा रावणनाम वीर बरिदंडा भूपयनुज हरिमरदननामा भय उसकुंभकर्णबलध सचिव जुराधर मृत जासु भयोगी मात्र बंधु लगता तो नाम विभीषण जय जगजाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना प्रहेज सुत से बन पकेरे भय नि साचर घोर घने रे काम कल जिन से अनेका कुटिल भयंकर विवत विवेकांसक सव पापी वर्णन जाहिरतापी उपजे जुलस्वकुले पावन अमलयनुप तदप महेश भय सकल यूपूपि आबर रामचंद्र की जय परंतु सह मानकी जय सुो तो चंद वसु कथा से समाप्त हो गई, अब इसी प्रताप भान की कथा से रावण के जन्म की कथा को जोड़ दिया मानस में की कथा है वो हो यही प्रताप भान, परिमर्दन यही रावण और कुंभकर्ण होकर करके होते हैं। वैसे और, और कथाएं भी इसमें दी हुई हैं, उन कथाओं के अनुसार कल्प कल्प के भेद से कहीं कोई रावण हुआ है कहीं कोई रावण हुआ है इस प्रकार से भिन्न भिन्न होते रहे लेकिन जिस कल्प की कथा तुलसीदास जी कहते हैं ये जो रावण हुआ है यह किसी प्रताप भान की कथा के अनुसार जो परिणाम होता है उससे इसलिए तुरंत कह दिया कि काल पाय सुन मुनि सुन सोई राजा सोई राजा के माने वही प्रताप भन राजा भय उन्नीस साक्षर सही समाजा वो सब जो वो हो समय पा करके निशाचर का समाज उसका पैदा हुआ सब निशाचर हुए उसके बंश भर के पैदा भगवान राम की अवतार की कथा अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि रामायण में पद्म पुराण में महाभारत में बहुत जगह जगह अनेक पुराणों में बहुत जगह जगह और उन कथाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर भी वो जो अंतर है वो कल्प भेद के कारण है तो तुलसीदास जी पहले बताया है कि कल्प भेद से ये नाना प्रकार की घटनाएं अलग अलग कल्पो में अलग अलग घटी हैं इसलिए एक से दूसरे को मिला करके कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये बाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं लिखा है ये देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ऐसा न सोचे की ये कहाँ लिखा हुआ है उस प्रकार से है किस प्रकार से है तो नहीं मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, मिलेगा। अलग अलग करके होगा तो ऐसा ही कही लेखक जो है तुलसीदास जी स्वयं बता देते हैं कि आपको इनको ऐसा नहीं कि वाल्मीकि रामायण के ही सब बातें इसमें दी हुई हो तो आपको वाल्मीकि रामायण तो कुछ है इसमें कुछ है इसके बारे तुलसीदास ने अपनी कल्पना से लिख दिया है ऐसे नहीं ये विभिन्न कल्पों की कथाएं है कहीं न कहीं इस प्रकार की कथाएं होंगी ये देखते है की रावण के जो जन्म की कथा है ये कथा महाभारत में जो बन परम में कथा आती है मारकंडे ऋषि इनको मिले ये जिस्थिर को बन में तो उन्होंने भगवान राम की कथा सुनाई रामायण सब सुनाई मारकंडे में अब वन परम में देखो तो कथा राम कथा बन उसमें महाभारत में भी आती है और ये जिस्थिर उस कथा को सुनते हैं उसमें जहाँ वर्णन है कि रावण कौन हुआ कैसे हुआ उसका वंश कौन कौन था उसको देखते हैं तो वो प्लस त्रिथि और उसके वंश में ये रावण पैदा होता है जो पुत्र इसके होते हैं किसका कौन पुत्र है किसके कौन भाई हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो तो महाभारत के वन पर्व से मिलती जुलती है वाल्मीकि से नहीं मिलेगी अध्यात्म रामायण से नहीं मिलेगी लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रकार से लिखा है कि कोई जल्दी जल्दी इस बात को पकड़ न पा तुलसी तो राशि के लिखना जो उनका बड़ी छतुराई का है इस प्रकार से लिखते हैं वो कि जहाँ कंट्रोवर्शियल बात होगी उसको थोड़ा छोड़ भी देते कहीं कहीं अन्य लोग अपने अपने विचार से कहीं ढूंढ़ने पता लगाने जाने और कहीं कहीं जो बात जो है वो हो अब जैसे इसमें जो है ये है ये तो बता देते हैं कि पुलस्त के कुल में पैदा हुआ लेकिन पुलस्थ का पुत्र कौन हुआ उसकी पत्नियां कौन कौन हुई और किस पत्नी से कौन कौन पैदा हुआ ये यहाँ नहीं कहते लेकिन थोड़ा थोड़ा संकेत भी कर देते हैं जिससे कि ये मालूम हो कि कहा की घटना है अब देखो जैसे यहाँ काल पाए काल पाए मुन सुन मुनि तो संबोधन है मुनि मैंने भरद्वाज मुनि के लिए कहते हैं यागवर्ग की हे भरद्वाज मुनि समय पा करके ये सब मैंने उस समय के युद्ध हुआ एक साल भर के भीतर ही सब गए लेकिन ये नहीं कहते जैसे ही मरे तैसे ही हो गए ये भी पुनर्जन्म के संबंध की जो बातें हैं वो भी लोग बहुत पूछते रहते हैं कि किसी का एक शरीर छोड़ के जब पैदा होता तो क्या तुरंत पैदा हो जाता है कि थोड़ी कुछ दिनों के बाद में होता है तो देखो कुछ दिनों के बाद पैदा होने की तो बातें शास्त्रों में बहुत जगह हैं लेकिन कहीं कहीं तुरंत भी पैदा हो जाते हैं तो कोई ऐसा नियत नहीं है कि एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर तुरंत प्राप्त हो या कालांतर में प्राप्त हो यहाँ पे कहते हैं कि काल पाए माने समय पा करके माने जब अनुकूल स्थिति इनके पैदा होने की आई अवसर समाज में संसार में मिला तब फिर यह उत्पन्न हुए आकर के और भय सहित समाज इनका सब समाज सबका सब समाज निशाचर हुआ सब निशाक्षर वंश में माने असुर वंश में सब पैदा हुए दस सरताई बीस भुज डंडा अब ब्राह्मण जो पैदा हुआ तो उसके दस सरताई बीस भुज डंडा दस उसके थे, थे 20 उसकी भजाने थी रावण नाम वीर बरबंडा और उसका नाम फिर बाद में उसका नाम रावण पड़ा जब पैदा हुआ तब तो इसके 10 दस सिर थे तो इसका नाम ग्रीव था। ओरिजिनल नाम चूंकि दस वाला था इसलिए उसका नाम दस ग्रीव उसका नाम रखा गया लेकिन बाद में चलकर इसका नाम रावण पड़ गया रावण पड़ गया जब इसने लोगों को बहुत परेशान किया सबको बहुत दुखी किया हाय हाय कर गए रोने लगे लोग बाग तो तो कहने ये रावण रावण है है जो इसलिए इसका नाम हो गया उसकी रूपरेखा के अनुसार वो रावण हो गया और शरीर की के अनुसार वो दशग्रीव तो रावण नाम वीर बरबंडा वो बड़ा वीर बरबंड था अपने बड़ा बाज अरिमर्दन नामा उसका जो राजा का मैंने प्रताप भानु राजा का जो भाई जिसका के नाम अरिमर्दन था वो भी इसका भाई हुआ भयकर्ण बलधामा वो इसका बल बड़ा शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण होकर के वो पैदा हुआ और सचिव जो रहा धर्म रुचि राजा और प्रताप भानु के जो मंत्री जिसका के नाम धर्म था सो क्या हुआ भय्र बंधु लघुतासु उसका छोटा भाई रावण को हुआ लेकिन वो कैसा था बिमात्र बंदु। बिमात्र बंदु सगा भाई नहीं था सौतेला भाई हुआ बस अब यहां से ज्यादा इसका विस्तार नहीं करते इसके मैंने रावण कुंभकर्ण तो सगे भाई थे और जो कुंभ ये विभिषण जो हुआ ये सगा भाई नहीं था सौतेला भाई था दूसरी माता से पैदा हुआ था इतनी बात यहां बता दी तो आप जब ये इस प्रकार के बता दी अब तो इसके माने हैं ये रावण कुंभकर्ण जो है वो वाल्मीकि रामायण वाले और अध्यात्म रामायण वाले नहीं है वहां पर वो तीनों भाई सगे भाई यहाँ पर देखते हैं ये सगे भाई नहीं है तो ये कहा की कथा होगी ये महाभारत वाली कथा है मारकंडी वाली वहां पर ऐसे भी और वहां पर ये बताया वहां पर कौन किसके पुत्र थे वो भी वहां बताया गया अब तो इनके, इनके सबके अलग अलग स्वभाव भी थे राम कुंभकर्ण जो है ये तो भयंकर राक्षसी स्वभाव उनका था लेकिन जो अरिमर्दन ये धर्म रुचि था वो जब पैदा हुआ यहाँ पर विभीषण रूप में तो कृत नाम विभीषण जय ही जगह जाना ये उसका नाम जो था और धर्म विभीषण होकर के पैदा हुआ और वो सारे जगत में भगवान का भक्त प्रसिद्ध हुआ विष्णु भगत विज्ञान निधाना बड़ा ज्ञानमान था भगवान का भक्त भी था तो विभीषण निशाक्षरी स्वभाव का नहीं पैदा हुआ उसी निशाचरी वंश में नहीं पैदा हुआ उन्हीं का भाई बंधु बना लेकिन वो स्वभाव से निशाचर नहीं था भगवान का भक्त था अब देखो कैसी कैसी कॉम्प्लिकेशन होते हैं जीव जब जन्म लेते हैं तो शरीर कहाँ हो गया शरीर निशाचर वंश में हो गया स्वभाव उसका जो हो गया भगवान का भक्त हो गया निशाक्षर होते हुए भगवान का भक्त जैसे हिरणाकश्यप का पुत्र हो गया प्रहलाद हिरणाकश्यप कश्यप तो हो गया निशाचर और पुत्र हो गया तो प्रहलाद भगवान का भक्त हो गया शरीर <स्थिण> से भी वो प्रहलाद भी निशाचर वंश का ही कहलाता जहाँ कथा आती है उसकी ये कहते हैं कि निशाचर वंश में निशाचर वंशों में भक्त कौन कौन हुए तो फिर गिनाये जायेंगे क्योंकि देखो वहा प्रहलाद हुआ देखो यहाँ विभीषण हुआ तो ये सब निशाक्षर वंश में होने वाले भगवान के भक्त हैं तो शरीर से तो कहीं कुछ होते हैं स्वभाव से कहीं कुछ होते हैं इस प्रकार की ये शास्त्र अपने इन सब का वर्णन करके प्रकट कर देता है कि समय समय पर इस प्रकार की स्थितियां होती रहती है इसलिए ये कोई न समझे कि जिसके पिता जैसे होंगे वैसे ही पुत्र होंगे जैसे पिता माता हो वैसे पुत्र हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है वैसे न भी हो अन्यथा ये भी हो सकता है तो इसलिए ये दिखाते नाग विभीषण विष्णु भगत विज्ञान निधाना और रहे जे सेवक रहे। राजा के कुछ पुत्र थे प्रताप भान के और उसके कुछ सेवक थे जैसे की सब उसकी सेना के सैनिक थे वो सब सेवक थे घर के सेवक थे जितने भी राजा के सेवक थे वे भी सब क्या हुए भाई साक्षर घोर घने रे वो भी आकर के रामण के साथ में उन्होंने भी जन्म ले लिया और वे राहण के पुत्र हो गए पौत्र हो गए वहीं जाकर उनके फिर सैनिक बन गए उस जन्म में जाकर के इस प्रकार से वो सबके साथ वैसे ही उनकी गति हो गई अब यहाँ पर थोड़ा ये देख लें कि इनकी व्यवस्था किस प्रकार की हुई कुछ तो बात यहाँ पर बता दी कि उपजय जदवल पावन अमन अनुस्थ ऋ ऋषि थे और ये बड़ा पवित्र कुल उनका था कहते हैं कि पुलस्त ब्रह्मा जी के पुत्र थे ब्रह्मा जी के जो बहुत से पुत्र हुए सृष्टि का जिन्होंने विस्तार किया उनमें से एक पुलस्त भी थे पुलस्त के एक पुत्र हुआ उसका नाम था वैश्रवण वैश्वण पुत्र हुआ वैश्रवण पुत्र तो अब वो पिता चाहता था कि ये पुत्र हमारी सेवा करे हमारे साथ रहे लेकिन वैश्वण ने क्या किया ब्रह्मा जी की सेवा में चला गया अपने पिता को छोड़कर करके जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता को दिया उसने छोड़ और अपने बाबा के पास ब्रह्मा जी के पास चला गया और ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा करने लगा तो ब्रह्मा जी की सेवा करते करते करते करते ब्रह्मा जी उससे बहुत प्रसन्न हो गए जितना ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए उतना ही वह पुलस्त उससे नाराज होते गए अब देखो घटनाएं कैसे कैसे घटती है क्या क्या लीला होती रहती है संसार में <coughs> उसने ने जब्मा जी की बहुत सेवा की तो वहीं <coughs> तो धन संपत्ति से युक्त <coughs> बना दिया उसको बहुत से और राज राज की पदवी दे दी राजाओं का राजा इस प्रकार से राज राज कहलाने लगा तो ये सब उसके ब्रह्मा जी की कृपा से ये वैश्रवण को हुआ ये वैश्रवण ही कुबेर हुआ माने धन संपत्ति को होने के कारण से यही फिर कुबेर कहलाया तो ये तो कुबेर की कथा हो गई अब इधर बताया कि ये प्लस दृश्य जो है वो हो उससे पृष्ठ थे वैश्रवण थे अब पुलस्तृषि ने जो वो हो, कथा तो इस प्रकार की है कि कुपित होकर पुलस्तृषि ने अपना दूसरा शरीर धारण कर लिया और वो जो शरीर उनका था वो बिश्रवा कहलाया कहीं कहीं इस प्रकार से कहते हैं कि उनके जो है का एक दूसरा पुत्र हुआ जिसका के नाम बिश्रवा था तो ये बिश्रवा और वैश्रवण ये दोनों भाई भाई कहला सकते हैं इस प्रकार से तो वैश्रवण तो अपने पिता को छोड़ करके ब्रह्मा जी की सेवा में लग गया था लेकिन जब यह विश्रवा पैदा हुआ ये पुलस्त के साथ ही रहा और अपने से की सेवा करता रहा फिर ये बड़ा हुआ तो अब पिता के रुष्ट होने के कारण से, क्योंकि से से से, क्योंकि रुष्ट थे, एक पुत्र से, तो जो पैदा हुआ, वो भी बिस्वा भी वैश्वन से अपने भाई से पिता के रुष्ट के कारण से रुष्ट रहता था दोनों में आपस में पटती नहीं थी तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ की फिर के इसने द्रवण ने ये सोचा कि हमारे भाई या हमारे पिता ये रुष्ट रहते हैं इनको संतुष्ट करना चाहिए इनकी भी कुछ सेवा करनी चाहिए तो उनकी सेवा करने के लिए वो सीधा तो नहीं गया लेकिन तीन राक्षसियां थी राक्षसी स्वभाव की स्त्रियां थी तीन उन तीन स्त्रियों को उसने विश्रवा के पास भेजा सेवा करने के लिए उनने जाकर के बताया जाकर के कि वैष्णवण ने हमको आपकी सेवा के लिए भेजा है वो तीनों का नाम था एक का नाम था पुष्पोत्कटा एक का नाम था राका एक का नाम था मालिनी ये तीन निशाचरिया थी ये तीनों विश्रवा की सेवा में पहुंची और उनके साथ रहने लगी और बहुत दिन तक उनकी खूब सेवा की और बड़े भक्तिभाव से बड़े प्रेम भाव से उनकी खूब सेवा की सेवा करने पर फिर जब उसने बिश्रवा ने देखा कि ये सब बहुत प्रसन्न ये जो है हमारी बहुत सेवा कर रही हैं तब उसने पूछा कि भाई तुम क्या चाहती हो क्यों इतनी सेवा में लगी हो तब इन्होंने कहा कि हम वस्तुता आपके पास आए हैं पुत्र प्राप्त की कामना से इसलिए हमें बरदान दो कि पुत्र प्राप्त हो तो विश्ववा ने कह दिया अच्छा तुम लोगों को पुत्र प्राप्त होंगे फिर पुत्र हुए उनके पुष्पोतक के जो पुत्र हुए रावण और कुंभकर्ण पुष्पोत उसके पुत्र हुए मालिनी थी मालिनी का पुत्र हुआ माने ना इसका नाम पुत्रषण की माता का नाम मालिनी हुआ रावण कुंभकर्ण की माता का नाम पुष्पोतक हुआ और <coughs> एक जो राका जो थी उसके भी एक, एक पुत्र एक पुत्री हुई पुत्र का नाम था और उसकी जो बहन थी सुर्पनखा वो हो उसकी बहन ये एक खर और सुर्पनखा ये राखा के पुत्र पुत्रिया हुई इस प्रकार से सारा सा परिवार पैदा हुआ दूषण और त्रसरा इनकी कथा अलग है तो बहुत कथा का विस्तार करके कितने इतने ये सब लोग जो है ये है सब पैदा हुए अब ये सब के सब जितने जो ये है इस कथा के अनुसार सब निशाचर हुए चूंकि एक विभीषण बिमात्र पुत्र हुआ था मालिनी से पैदा हुआ था निशाचरी वो भी थी लेकिन उसके उसको भगवान में भक्ति थी निशाचरी होते हुए भी इसलिए उसका पुत्र जो विभीषण हुआ वो भी भगवान का भक्त हुआ ये निशाचरी वंश में भी स्त्री की भक्ति के कारण से इस प्रकार का पुत्र प्राप्त हुआ तो कभी कभी तो इफेक्ट दिखाई देता है जैसे विभीषण में दिखाई दिया और दूसरी बात विभीषण में पूर्वजन् का भी प्रभाव था पूर्वजन्म में वो धर्म रुचि था तो धर्म रुचि होने के कारण से यहाँ विभीषण होता आकर करके और दूसरी उसकी माता जो है वो भी उस प्रकार से राका और पुष्प उत्कटा के समान समान निशाचरी नहीं थी इसके कारण से उसका पुत्र जो है वो विभीषण होकर के होता है तो ये इस प्रकार की व्यवस्था पुनर्जन्म में कितने कितने नियम काम करते हैं कहाँ कहाँ किसका किसका क्या प्रभाव पड़ता है ये सब शास्त्रों में देखने को मिलता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण कुंभकर्ण विभीषण सब सभी भाई हैं और इनकी माता का नाम कैकसी है कैकसी नाम भी सुना होगा क्या उससे ये सब के सब पैदा होते हैं इसलिए कहीं कहीं कोई नाम मिलता है कहीं कोई नाम मिलता है इस प्रकार की कथा आती है अब कहते हैं कि काम रूप खल जिनस अनेका अब इनके जो है साचरी स्वभाव है उसका वर्णन करते है ये सत्य सब, सब खल है श्रावण इत्यादि हुए सब खल हुए खलबन दुष्ट स्वभाव के हुए जिनस अनेक तरह तरह के इनके रूप थे ही अनेक प्रकार के ही सब पैदा हुए, और काम रूप, काम रूप, इनमें ऐसा इनकी शक्ति थी कि नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं जैसी इच्छा करते थे वैसा रूप धारण कर जैसे मरीच वो भी इनके पैदा हुआ मामा था इनका रावण वो भी इसी प्रकार का निशाचर था उसने मारीच ने हिरण का रूप धारण कर लिया तो आप जैसा चाहते थे उस प्रकार का ये रूप धारण कर लेते थे और कुटिल भयंकर विगत विवेका ये बड़े कुटिल स्वभाव के थे और भयंकर रूप इनका था बड़ा शक्तिशाली भी थे भय उत्पन्न करने वाले भयंकर और विगत विवेका इनमें विवेक नहीं था विवेकहीन इस प्रकार के स्वभाव के ये सब के सब मान ये जितने भी लक्षण हैं ये सब आसुरी लक्षण आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति जो है वो खल होते हैं आसुरी स्वभाव वाले जो है वो कपटी होते हैं, तरह तरह के रूप बनाते हैं कभी कोई रूप बनाए कभी कोई रूप बना करके ठल लिया एक जगह एक जेब कटरेंगे एक जगह जहां जेब काटी और जहां लोगों को ठगा, वहां तो वो अपने कोट पैंट पहने लगा था और उसके बाद में उसने कोट पैंट छोड़ दिया पैजामा पहन लिया कुर्ता पहन लिया आ? और उसके बाद दूसरी जगह ठगी करने लगा पर ये क्या करते हैं अपना रूप क्यों बदलते हैं जिससे कि कोई पकड़ न पावे जान न पा पहचान न पावे तो अपना रूप बदल बदल करके कार्य करते रहते हैं नाम भी बदल देते हैं। एक जगह ने एक नाम रखा अब आज के अखबारों में एक नाम निकलता है रमेश शर्मा का उसने कितने नाम रखे आप देखो उसमें बताएंगे पहले उसने ये नाम रखा फिर ये नाम रखा फिर ये नाम रखा, ये नाम रखा। कहीं मिश्रा कहीं शर्मा कहीं कुछ कहीं कुछ अब इस प्रकार के नाम क्या बदलते हैं ये सब निशाचरी स्वभाव है ये सब निशाचर है और ये अपना नाम भी बदल देते हैं अपना रूप भी बदल देते हैं कहीं किसी प्रकार के भेस में रहते हैं कहीं किसी भेस में रहते हैं और ठकते रहते हैं लोगों को हन पहुंचाते रहते हैं तो ये सब इसी प्रकार की है कुटिल कुटिल का मान कपटी स्वभाव की अब ऊपर से बड़ी मधुर बातें करेंगे बड़ी हितकारी बातें करेंगे तो सरमई को देखोग जहाँ किसी व्यक्ति को संकट में पड़े लोग हैरान कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं एक व्यक्ति ने एक मकान का मालिक था और उसके यहाँ किरायेदार था अब किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा था तब रवी सरबार से कहा कि किराएदार हमारा खाली नहीं कर रहा है कुछ मदद करो कि हाँ हमको बताओ हम सब कर दें बड़ी मीठी मीठी बातें बताई तुम्हारा सब खाली कर देंगे तुम तो हमको बस अधिकार लिख करके दे दो कि हम तुम्हारे बिहार इनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं इनसे लड़ सकते हैं उन्हें लिख कर दे दिया लिख करके कर दे दिया तो बस उसको तो डांट मार करके डरवा धमका करके दस बीस आदमी को लेकर के गए किरायेदार को तो भगा दिया और मकान के ऊपर कब्जा कर लिया और एक दूसरा और मकान को खरीदने वाले व्यक्ति को तैयार किया और अपने उसी अथॉरिटी लेटर के हिसाब से उसको मकान दूसरे को बेच दिया पैसा आपने बनाए चंपद हो गए कितना अच्छा काम किया तेपर अब ये कुटिल स्वभाव है और यही आसुरी स्वभाव इस प्रकार का काम करने वाले संसार में पहले। ऐसा नहीं किया कि वो उस समय बहुत प्राचीन काल में राम राम के इस प्रकार के असुर हुआ करते थे अब उनका विनाश हो गया है जैसे भगवान ने मारा है अब कोई निशाचर नहीं होता अब कलयुग में तो वो पहले दस वाले थे अब हजार से वाले होते हैं और जगह जगह यानी कितने मारे फिरते हैं उनके कारण सब जगह ट्राई ट्राई मची हुई है यानी कितने लोग परेशान घूम रहे हैं ऐसी स्थिति इस प्रकार से कहते हैं कि यह है, कुटिल और बड़े भयंकर और विगत विवेका इनको ये विवेक नहीं है कि इस प्रकार का अशुभ कार्य कर रहे हैं पापा चरण में पर्वत हैं लिपते हैं इनका दुष्परिणाम क्या होगा कैसा उनका विनाश होगा उसका कुछ काल नहीं होगा <coughs> कृपा रहित तो। किसी के तो ऊपर कृपा नहीं कोई कितना ही घिघ्या कितना ही कुछ करे कि भाई हमारा सगा कृपा कर दो हमारे ऊपर कोई कृपा की बात नहीं सब अपने स्वार्थ सिद्ध करने की कोई मरे कोई जिए इससे उन चरण मात्र भी परवाह नहीं हिंसक सब पापी हिंसा करने वाले दूसरों को हानि पहुंचाने वाले पाप कर्म करने वाले और वर्णन जाए विश्व परितापी और कहते हैं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि विश्व को परितापी बने सारे संसार को कष्ट देने वाले पीड़ा पहुँचाने वाले परिताप का बने पीड़ा पहुँचाने वाले एक दो नहीं सारे विश्व भर को जहाँ कहीं कोई मिले किसी से कोई मतलब नहीं साथ चाहे कोई भला व्यक्ति हो तो भी उसके साथ दुष्टता के स्वभाव जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होगा उससे भी दुष्टता के स्वभाव मैंने सभी स्तर के व्यक्तियों से उनसे स्टेबल अपना स्वार्थ सिद्ध करना किसी को ये नहीं देखना कि इसके साथ हमें दुर्व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसे कोई विचार ऐसे हिंसक रूप काल रूप ये सब हुए उपजे पुलस्त कुल मन अमर अनु तो कुल में पैदा हुए तो क्या चाहे ब्रह्मा जी के पुत्र होकर प्लस्त हुए उनके कुल में पैदा हुए तो भी ये सत्य सब अपने संस्कार के कारण से अपने अशुभ कर्मों के कारण से इस प्रकाशन साक्षरी स्वभाव के हुए एक जन्म का स्वभाव दूसरे जन्म में व्यक्ति के साथ जाता है जैसे पूर्व जन्म के उसके कर्म और उसका स्वभाव वैसे ही अगला शरीर प्राप्त होता है वैसे ही स्वभाव उसको मिलता है वैसे उसके आचरण मिलते हैं व्यवहार उसी प्रकार का होता है इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए आजकल प्राचीन काल में तो ये बात भली भात निश्चित थी कि कर्म सिद्धांत अटल है जन्म अवश्य होता है अपने जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, न्याय वैशेषिक सांघयोग मीमांसा ये वेदांत अथवा जो वेद बाई है जैन और बौद्ध दर्शन इत्यादि भी है सब दर्शन जितने भी दार्शनिक हुए सब विचार जितने हुए उनमें समय मतभेद बहुत बातों में हो सकता है लेकिन किस बात में मतभेद कि किसी का नहीं है कि सुभाषि कर्मों का फल सुख दुख व्यक्तियों को अवश्य होता है और अपने कर्मानुसार वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर प्राप्त करते हैं और पुनर्जन्म अवश्य होता है जो लोग ये कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता शरीर ही मात्र है पुनर्जन्म क्या है किसने देखा है कौन आया है कौन जानता है ऐसी बातें करते हैं वो महामूर्ख है और मात्र भी उन्होंने विचार नहीं किया अनगल बातें करते हैं बिल्कुल अपने अज्ञान का ही उद्घाटन करते हैं किस प्रकार से किसने दिखाया देखा पुनर्जन्म अपने शास्त्रों में विद्वानों में ऋषियों में कहीं कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने इस बात की शंका की होनर्जन्म नहीं होता कोई कहता कोई कहता नहीं मिलता सब मानते है कि पुनर्जन्म होता और कर्म का फल भी भोगना पड़ता इसलिए सबसे पहले अध्यात्म की शिक्षा यही है की व्यक्ति ये समझे की कर्म का फल सुबह शुभ कर्म क्या है उनका फल सुख दुख किस प्रकार के है इस जीवन में कैसे प्राप्त होता है इस शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है वो क्या क्या है कैसे कैसे जन्म प्राप्त होते हैं क्या क्या फल भोगने पड़ते हैं इन सब का ज्ञान व्यक्ति को पहले होना चाहिए फिर उसके बाद आगे की बात है तो फिर वो सदमार्ग पर चले अपने सत्कर्म करे संस्कार अच्छे बनावे और फिर अपने वो जो जो पुनर्जन्म धारण करना पड़ता करन है कर्म के बंधन में और कर्मानुसार बार बार उसे सही धारण करते सुख भोगना पड़ता है उस जीव को चाहिए की फिर अपने ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे उसमें ज्ञान भक्ति रखे फिर अपने जीव भाव को छोड़ करके आत्मभाव में आवे सब उस जीव के लिए है लेकिन जो ये समझता कि मैं शरीर हूँ और पुनर्जन्म होता ही नहीं है उसके लिए सारी अध्यात्म विद्या निर्वधक है उसके लिए ईश्वर की सत्ता भी बेकार है उसके लिए ब्रह्म भाव बेकार है आत्मा की बातें सब बेकार है मुक्ति भी उसके लिए कुछ अर्थ नहीं रखती है ये सब उसके लिए आगे का जितनी भी बात है वो सब उसके लिए द्वार बंद हो जाते जब तक की वो हो, सबसे पहले कर्म सिद्धांत को स्वीकार करें और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करें और उसके अनुसार अपने जीवन को और अपने आचरण को सुधारें। कर्म के द्वारा जितना हमारा सुधार हो सकता है पहले हम उसके द्वारा ही अपना सुधार करें ये साथ आप दिखाते हैं तो ये इस कथा के द्वारा जो प्रताप धाम की कथा है उसके साथ रावण के जन्म की कथा ये दोनों पुनर्जन्म की कथा और किस प्रकार से एक जन्म के संस्कार दूसरे जन्म में कैसे देखने में आते हैं ये प्रमाण है ये न्याुपते हृदय सुनदीए सत्यं च वाला चवान्निनात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंग कूर्मा सन्